संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का उत्तंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान देना उत्तंक ने कहा जनार्दन मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। आपने जो यह ज्ञान का उपदेश किया इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूं अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है अतः श्राप देने का विचार न रहा जनार्दन यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए मुझे उसे देखने की बड़ी इच्छा है वह संपाण जी कहते हैं राजन मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था उतंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी वह हजारों सूर्यों के समान दे दीप्यमान अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेरकर खड़ा था उसके सब और मुंह दिखाई देते थे उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे विश्वकर्मन आपको नमस्कार है विश्वात्मन आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उधर से घिरा हुआ है संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है अचित यह सारा दृश्य प्रबंध आप ही का स्वरूप है देवेश्वर अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में देखना चाहता हूँ रेशम्पायन जी कहते हैं जाए। मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा महर्षि आप मुझसे कोई वर मांगिए तब उत्तंक ने कहा पुरुषोत्तम आपके स्वरूप को देख रहा हूँ यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा मुने आप इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिए मेरा दर्शन अमोघ होता है अतः तो आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए उत्तंग ने कहा प्रभु यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके क्योंकि इस, इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है तदनंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर कर उत्तंक मुनि से कहा महर्षि जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा यह कहकर वे द्वारिका को चले गए तत्पश्चात एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाढ़ लिये वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था उसकी मुत्येंद्री से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल चांडाल ने कहा, उत्तंग आओ, से पानी लेकर तुम्हें प्यास कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है। चांडाल की इस प्रकार कहने पर उत्तंग मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली उन्होंने क्रोध में भर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ वही अंतर्ध्यान हो गया। यह देख उत्तंक मुनि ही ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने चाण्डाल श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए तब उत्तंक ने उनसे कहा पुरुषोत्तम ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तंक मुनि को मधुर वचनों से देते हुए बोले, महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था उसी रूप से दिया गया किंतु आप उसे समझ न सके मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल को जल के रूप में अमृत प्रदान करो मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार यह कहने लगे मनुष्य अमर नहीं हो सकता इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर को तो अमृत ही देना है तब देवराज इंद्र मुझे करने के लिए। बोले महामते यदि भृगनंदन उत्तंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चाणाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूँ अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी न इस तरह के शर्त करते ना कर उन्हें विमुख कर दिया यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ अच्छा वह बात तो बीत गई अब मैं आपकी तीव्र पिपाशा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ ब्राह्मण जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तक मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं